no show talk vedwan upanishad number 9 संकेत नहीं परमेश्वर की सत्ता ही है जिन्होंने भी जाना है उन्होंने परमेश्वर को या तो पूर्ण कहा है या शून्य कहा है। ये दो ही उपाय हैं परमात्मा के संबंध में कोई संकेत करने के ये दो ही उपाय या तो हम कहें वो पूर्ण या हम कहें वो शून्य उल्टे मालूम पड़ते हैं पूर्ण और शून्य से ज्यादा विरोधी और क्या होगा इसलिए जो जानते नहीं वे अगर पूर्ण को मानते हैं तो शून्य को विरोध करते हैं न जानने वाले यदि शून्य को मान लेते हैं परमात्मा का स्वरूप तो पूर्ण का विरोध करते हैं लेकिन शून्य या पूर्ण दो उपाय हैं उसके संबंध में कुछ कहने के या तो कह दो कि वो सभी कुछ है या कह दो कि वो कुछ भी नहीं सभी से खाली या तो इंकार कर दो सबका जो हमें ज्ञात है और कह दो ये भी वो नहीं ये भी वो नहीं ये भी वो नहीं इस सब के बाद जो बच रहता है वही है ये शून्य का मार्ग है या कहो ये भी वही है वो भी वही है सब कुछ वही है ये पूर्ण का मार्ग है ये व्यक्ति पर निर्भर है कि वो किस मार्ग को प्रीति कर समझेगा गिलास आधा भरा हो तो कोई कह सकता है आधा भरा कोई कह सकता है आधा खाली विपरीत वक्तव्य है दोनों और जिनने ना देखा हो गिलास वे इस पर विवाद भी कर सकते हैं कि हम आपस में विरोधी है तुम कहते हो आधा खाली हम कहते हैं आधा भरा अब निश्चित ही भरा और खाली विपरीत शब्द हैं लेकिन जिन्होंने देखा है वे कहेंगे ये आधे भरे गिलास को कहने के दो ढंग और जब हम परम सत्ता के संबंध में कुछ कहने चलते हैं तो अति में ही बात करनी पड़ेगी एक्सट्रीम पर ही बात करनी पड़ेगी सीमांत पर बात करनी पड़ेगी या तो इंकार कर देना पड़ेगा उस सब का जिसे हम जानते हैं जो संसार है स्वप्न कह देना पड़ेगा ये वहां कुछ भी नहीं बुद्ध से कोई पूछता था कि कैसा है सत्य तो बुद्ध कहते थे जो भी तुम जानते हो वैसा जरा भी नहीं जो भी तुम पहचानते हो वो काम नहीं पड़ेगा जो भी तुमने सुना है समझा है अनुभव किया है वो वहां काम नहीं आएगा और जैसा सत्य है उसको कहने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि जिस तरह भी हम उसे कहेंगे उसमें तुम्हारे सुने हुए समझे हुए शब्दों का ही उपयोग करना पड़ेगा इसलिए बुद्ध कहते थे मुझे चुप रहने दो मुझे मजबूर मत करो उसके संबंध में कुछ कहने को और अगर कोई बहुत मजबूर ही करता तो वो कहते सुनिए पहले तो वो इनकार करते वक्तव्य देने से कि मैं कुछ ना कहूंगा मुझे चुप रह जाने की आज्ञा दो अगर कोई नहीं ही मानता और जिद किए चला जाता तो बुद्ध कहते वो शून्य लेकिन जब हम सुनते हैं कोई कहे परमात्मा शून्य है तो लगता है शायद वो कह रहा है परमात्मा नहीं लेकिन अगर नहीं है कहना था तो शून्य के प्रयोग करने की कोई जरूरत ही ना थी सीधा ही कहा जा सकता था नहीं जो नहीं है उसे नहीं है कहने में कौन सी बाधा थी जो है उसे चाहे प्रकट ना भी किया जा सके लेकिन जो नहीं है उसके संबंध में तो वक्तव्य दिया ही जा सकता है लेकिन बुद्ध कहते हैं वो शून्य है है से इंकार नहीं करते है, है निश्चित ही लेकिन शून्य है और शून्य कहने का कारण यह है ताकि हम अपने मन की कोई भी धारणाएं वो जो हमारी कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्ट है हमारी बुद्धि की जो धारणाएं हैं, उन सब को छोड़कर उसकी तरफ चलना, अपने को छोड़कर चले उसकी तरफ परमात्मा को शून्य कहने का अर्थ है कि केवल वही उसे जान पाएंगे जो शून्य होने की तत्परता दिखाएंगे जब वे बिल्कुल शून्य हो जाएंगे तो जान पाएंगे उसे क्योंकि तब उन दोनों का एक सा स्वभाव मिल जाएगा एक हारमोनी एफिनिटी दोनों के बीच एक संवाद शुरू हो जाएगा शून्य है यह कहने का यह अर्थ है कि वहां कोई शब्द नहीं कोई ध्वनि नहीं वहां कोई रस नहीं इंद्रिया जो भी जानती और पहचानती है उनमें से वहां कुछ भी नहीं फिर भी वह है शून्य कहने का एक कारण और ये बहुत गहन पर ख्याल में ले लेना जरूरी है क्योंकि हम गहन यात्रा पर ही निकले अगर कोई परमात्मा को पूर्ण कहे तो यह भी सोचा जा सकता है कि और भी पूर्णतर हो सकता है कितना ही पूर्ण हो थोड़ा और पूर्ण होने में कौन सी असुविधा है पूर्णतर हो सकता है पूर्ण में और भी कुछ होने का उपाय बना रहता है लेकिन और शून्य नहीं हो सकता जब कोई कहता है परमात्मा शून्य है तो आखिरी बात आ गई दो शून्य छोटे और बड़े नहीं हो सकते शून्य यानी शून्य वहां कोई है नहीं अगर मैं कमरे में मौजूद हूं तो भिन्न भी हो सकता हूं मेरी मौजूदगी भिन्न भी हो सकती जैसा आ भी हूं कल उससे अन्य था भी हो सकता हूं लेकिन कमरे में मेरी गैर मौजूदगी है एब्सेंस है वो भिन्न नहीं हो सकती कभी भी इट विल रिमेन द सेम एब्सेंस में कैसे फर्क पड़ेगा शून्य सदा थिर होगा होगा तो पूर्ण भी सदा थिर लेकिन शून्य ज्यादा तर्क युक्त पूर्ण के साथ हम सोच सकते हैं और भी पूर्णताएं लेकिन शून्य के साथ और भी शून्यताएं नहीं सोची जा सकती शून्य का अर्थ ही है कि जो बिल्कुल खाली है अब और खाली कैसे होगा तो बुद्ध ने शून्य का प्रयोग किया है ये उपनिषद का ऋषि भी कहता है शून्य न संकेत ये कहता है कि जब हम कहते हैं परमात्मा शून्य है तो तुम ऐसा मत सोचना कि हम केवल संकेत करते हैं बड़ी हिम्मत का वक्तव्य ऋषि कहता है ये मत सोचना कि हम सिर्फ संकेत करते हैं शून्य से और तो परमात्मा शून्य नहीं है नहीं हम कहते हैं परमेश्वर सत्ता शून्य ही परमेश्वर की सत्ता है सत्ताएं दो तरह की हो सकती है पॉजिटिव विधायक निगेटिव नकारात्मक लेकिन जहा जहां नकार होता है वहां वहां विधेय होता है जैसे बिजली चल रही है तो उसमें एक नेगेटिव पोलरिटी है एक पॉजिटिव पोलरिटी उसमें ऋण उसमें विद्युत भी है धन विद्युत भी है अगर दो में से एक हट जाए तो बिजली बुझ जाए दोनों का सर्किट दोनों का वर्तुल चाहिए तो बिजली चलती है स्त्री है पुरुष है एक नकारात्मक है एक विधायक है दो में से एक हट जाए तो जीवन की यात्रा बंद हो जाती है जगत में जिस चीज का भी अस्तित्व है उसमें एक विधायक और एक नकारात्मक हिस्सा संयुक्त रूप से जैसे बैलगाड़ी के दो चाक या आदमी के दो पैर ऐसे जिस चीज की भी सत्ता है उसके दो पैर हैं एक नकार है एक विधेय लेकिन परमात्मा अगर नकार है तो विधेय कौन होगा फिर फिर तो हमें एक परमात्मा और सोचना पड़े इसीलिए कुछ धर्मों ने परमात्मा के साथ शैतान को भी सोचा हुआ है उन नंबर दो का परमात्मा बुरा परमात्मा लेकिन है वो और मिट नहीं सकता क्योंकि उनको ख्याल में आया कि सत्ता तो विभाजित है अगर परमात्मा शुभ है तो उसके विपरीत अशुभ की भी सत्ता होनी चाहिए इसलिए शैतान को बना ही लेना पड़ा सिर्फ भारत एक देश है जहां हमने परमात्मा के विपरीत किसी सत्ता को निर्मित नहीं किया ईसाइत भी शैतान के बाबत सोचती है इस्लाम भी शैतान के बाबत सोचता है यहूदी भी शैतान के बाबत सोचते पारसी भी शैतान के बाबत सोचते सिर्फ इस देश में कुछ लोगों ने बिना शैतान के और परमात्मा का होने की संभावना को स्वीकार किया है फिर अगर परमात्मा को स्वीकार करना है बिना शैतान के और शैतान के साथ स्वीकार करना कोई स्वीकार करना नहीं क्योंकि फिर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है जिसका कोई अंत नहीं होगा शैतान और परमात्मा का कभी अंत नहीं हो सकता वो विरोध चलता ही रहेगा सुना है मैंने मुल्ला नसरुद्दीन जिस दिन मरा मौलवी उसे पश्चाताप करवाने आया है और मुल्ला से कहता है पश्चाताप करो परमात्मा से क्षमा मांगो और मरते वक्त शैतान को इनकार करो मुल्ला बिल्कुल चुप रहा आंख खोल के उसने देखा जरूर फिर आंख बंद कर ली मौलवी ने कहा तुमने सुना नहीं ज्यादा देर नहीं है आखिरी घड़ी है क्षण दो क्षण की सुस है परमात्मा को स्वीकार करो और सैतान को इंकार करो मुल्ला ने कहा कि आखिरी वक्त में मैं किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता क्योंकि पता नहीं आगे की यात्रा किस तरफ हो मैं चुप ही रहूंगा जिस तरफ चला जाऊंगा उसी की प्रशंसा कर दूंगा मगर अभी तो कुछ पक्का नहीं तो ऐसे डेलिकेट मोमेंट में मुलाने का ऐसे नाजुक क्षण में जिद मत करो अभी कुछ पक्का नहीं सैतान की तरफ जाऊं परमात्मा की तरफ जाऊं और किसी को नाराज करना ठीक भी नहीं जिंदगी की बात और थी अब तो ये आखिरी क्षण है तो चुप ही मुझे मर जाने दो अगर शैतान और परमात्मा का अस्तित्व है साथ साथ तो ये अस्तित्व सदा ही द्वंद्व होगा और द्वंदातीत होना असंभव हो है इसलिए ऋषि नहीं कहते कि अस्तित्व द्वंद्व कहते हैं जगत है, जगत जो हमें दिखाई पड़ता है वो लेकिन जो है वो है। उस निर्बंध को कैसे प्रकट करें कहें विधेयक पॉजिटिव कहें निषेध निगेटिव तो मुश्किल हो जाएगा, द्वंद खड़ा हो जाएगा तो दो ही उपाय हैं उसको प्रकट करने के या तो कह दें दोनों अर्थात पूर्ण एक साथ और या कह दें दोनों नहीं अर्थात शून्य दो उपाय या तो परमात्मा को कहते पूर्ण उसका अर्थ यह हुआ कि जो भी इस जगत में सभी परमात्मा हैं इससे बड़ी परेशानी पश्चिम खासकर ईसाई विचारकों को होती वो कहते हैं फिर बुराई का क्या होगा बुराई है बीमारी है मृत्यु है दुख है इसका क्या होगा क्या यह भी परमात्मा है जो कहता है पूर्ण है परमात्मा वो ये भी स्वीकार कर रहा है कि बुराई है वो भी परमात्मा है वो जो चोर है वो भी परमात्मा चोर परमात्मा है है परमात्मा ही इसायत को बड़ी कठिनाई पड़ी इस बात को समझने में क्योंकि अगर चोर भी परमात्मा है अगर राम भी रावण है तो फिर आदमी के लिए विकल्प क्या है आदमी क्या चुने क्या बुरा है इस जगत में कोई बुराई नहीं है अगर सभी परमात्मा है तो फिर बुराई नहीं अकाल आता है बाढ़ आती है लोग मर जाते हैं युद्ध होता है सिर्फ हिंदुओं ने हिम्मत की कि वो भी परमात्मा ये हिम्मत बहुत अद्भुत है समझ के थोड़े पार भी क्योंकि हमारा भी मन कहता है कि इसे इंकार करो अच्छाई को परमात्मा से जोड़ दो बुराई को अलग करो लेकिन ऋषि कहते हुए बुराई को फिर कहा रखोगे फिर तुम्हें शैतान निर्मित करना पड़ेगा बुराई को रखोगे कहा बुराई भी परमात्मा है अरे असल में अगर बुराई भी परमात्मा है तो बुराई बुराई हो नहीं सकती अंततः। वो सिर्फ हमारे देखने की भूल होगी या पूरा पर्सपेक्टिव ना होगा पूरी बात दिखाई ना पड़ रही होगी एक घटना घटती है पैर में कांटा चुभ जाता है आप कहते हैं तो सीधी बुराई दुख हो हो रहा है, पीड़ा हो रही हसन नाम का सूफी फकीर एक रास्ते से गुजर रहा है पत्थर से चोट लग गई और पैर से खून बहने लगा तो उसने हाथ जोड़ के आकाश की तरफ परमात्मा को धन्यवाद दिया कि शिष्य तो बहुत हैरान हुए उन्होंने ये कृपा है तो अब कृपा क्या होती पैर में पत्थर लग गया है खून बह रहा है अगर ये कृपा है तो हमें छुट्टी दो हम सब परमात्मा की कृपा को खोजने निकले और तुम्हारे पीछे इसीलिए चल रहे हैं। अगर ये कृपा है तो हम वापस लौट जाए तो हसन ने कहा कि जो इसमें कृपा ना दे पाएगा उसे कृपा कभी भी ना मिल सकेगी और फिर मैं तुमसे कहता हूं कि आज मुझे फांसी होनी चाहिए थी लेकिन उसकी कृपा है कि सिर्फ पैर में पत्थर लग के मैं बच गया कर्म तो मेरे ऐसे थे कि आज फांसी निश्चित थी नियति तो मेरी फांसी की थी तो उसकी कृपा है और ऐसा मत सोचना कि हसन को फांसी लगती तो हसन ना कहता कि तेरी बड़ी कृपा है तुम भी यही कहता क्योंकि और बड़ी फांसियां हो सकती फांसी से भी बड़ी फांसियां हो सकती मुल्ला नसरुद्दीन ने इकट्ठी चार शादियां कर ली जिस जगह वो रहता था उस जगह का कानून इसे फांसी के योग्य मानता था अदालत में हाजिर होना पड़ा मजिस्ट्रेट ने कहा कि जुर्मून तो तुमने तो बहुत भयंकर किया फांसी ही इसकी सजा है लेकिन मुल्ला, हम तुम्हें फांसी नहीं देते हम तुम्हें माफ करते हैं और ये दंड देते हैं कि चारों स्त्रियों के साथ जाके रहो मुल्ला ने कहा यह फांसी से भी बदतर इससे तो तुम फांसी दे दो बड़ी कृपा होगी फांसी से बदतर स्थितियां हो सकती अगर हसन को फांसी भी लगती तो वो कहता तेरी बड़ी कृपा है नहीं, ये सवाल ये नहीं है कि कौन सी बात हुई है सवाल इस हृदय का है जो हर जगह परमात्मा को देख लेता है ऋषि कहते हैं कि वो परमात्मा या तो पूर्ण है सभी कुछ वही है क्षुद्रतम से लेकर विराट तम तक विराटतम तक वही एक तो ये रास्ता है दूसरा रास्ता यह है कि इसमें से कुछ भी वो नहीं है निर्वाण उपनिषद का ऋषि तो कहता है वो शून्य है और इस पर जोर देने का कारण और मेरा भी झुकाव इस बात का है कि परमात्मा को पूर्ण न कहा जाए शून्य ही कहा जाए ये जानते हुए कि पूर्ण भी कहा जा सकता है फिर भी मेरा अपना झुकाव भी यही है कि परमात्मा को शून्य ही कहा जाए क्यों वो मैं आपको कहू क्योंकि जैसे ही हम परमात्मा को पूर्ण कहते हैं हमारे अहंकार को परमात्मा के साथ मिटाना मुश्किल हो जाता है वो बढ़ता है क्योंकि लगता है परमात्मा को पाके हम पूर्ण हो जाएंगे लेकिन जब कहा जाता है परमात्मा शून्य है तो उसका अर्थ है कि परमात्मा को पाना हो तो हमको मिटना पड़े और शून्य होना पड़े इसलिए साधक की दृष्टि से परमात्मा को शून्य कहना ही उचित है दर्शन की दृष्टि से पूर्ण भी कहा जा सकता है लेकिन साधक की दृष्टि से पूर्ण कहना बहुत खतरनाक है क्योंकि साधक बहुत नाजुक हालत में है सवाल यही है कि अहंकार मिट जाए तो वो परमात्मा को पाले जो पूर्ण है या शून्य है जो भी है लेकिन पूर्ण परमात्मा की कल्पना के साथ अपने को मिटाने का ख्याल नहीं आता बल्कि और अपने बड़े हो जाने का ख्याल आता है ऐसा लगता है कि परमात्मा को पाके हम और भी मजबूत और भी विराट और भी अमृत और भी दुख के पार लेकिन हम बच रहेंगे मैं बच रूंगा तो हमारा अहंकार कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म और इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करने वाले साधु संन्यासी अति अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं। अहंकार उनके रोए रोए पर दिख जाता है उसका कारण है वक्तव्य अगर परमात्मा के पूर्ण होने का स्वीकार किया जाए तो उस पूर्ण के साथ स्वयं को जोड़ने में शून्य होना कठिन पड़ेगा इसलिए साधक को ध्यान में रखकर ऋषि कहता है कि शून्य उसका स्वभाव है और जब तक तुम शून्य ना हो जाओ तब तक उसे न पा सकोगे यदि जो पा लेते हैं वो उसे पूर्ण नहीं कह सकते हैं कोई अंदर नहीं लेकिन नहीं लेकिन जिन्होंने पाया है उनकी तरफ से अगर ध्यान रखना हो तो शून्य कहना ही उचित है क्योंकि परमात्मा को वही बताना उचित है जो हमें बनना हो परमात्मा को ऐसा कोई भी संकेत देना खतरनाक है जो हमारे मिटने में बाधा बन जाए मिट जाना है खाली हो जाना है तो ही हम उससे भर पाएंगे तो जो हमें हो जाना है परमात्मा को वही कहना उचित है इसलिए शून्य प्रेफरेबल है चुनाव योग्य है और ऋषि ने शून्य को ही चुना कहा कि शून्य संकेत नहीं है ऐसा मत मानना कि हम सिर्फ इशारा करते हैं शून्य से उस परमात्मा का जो कि पूर्ण है ये कहा कि वो शून्य ही है इशारा भी नहीं करते उसका स्वभाव शून्यून्य है।, है ये और भी एक दो दिशाओं से समझ लेना चाहिए असल में सारा अस्तित्व शून्य से पैदा होता है और शून्य में ही लीन होता है एक बीज है वृक्ष का तोड़े और खोजें कि वृक्ष उसमें कहां छिपा है कहीं भी ना मिलेगा पीस डाले कहीं वृक्ष ना मिलेगा फिर भी इसी बीज से वृक्ष पैदा होता है यही बीज टूट के जमीन में बिखर जाता है और अंकुर निकलता है और वृक्ष बन जाता है लेकिन बीज में खोजने से वृक्ष कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता था कहाँ से आता है ये वृक्ष से आता है बीज में तो सिर्फ इस वृक्ष की ब्लूप्रिंट होती है वृक्ष नहीं होता बीज में तो सिर्फ नक्शा होता है कि वृक्ष कैसा होगा जस्ट ए ब्लू ए बिल्ट इन प्रोग्राम, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट एक मकान बनाता है अपनी फाइल में एक नक्शा दबा के चलता है आप उसके नक्शे में रहने की कोशिश मत करना वो नक्शा सिर्फ ब्लू है वो सिर्फ रूपरेखा है जैसा कि मकान बन सकेगा उसकी सिर्फ रूपरेखा है बीज में वृक्ष नहीं होता बीज में सिर्फ रूपरेखा होती वृक्ष तो शून्य से आता है बीज रूपरेखा देता है वृक्ष निर्मित होता है आप जब पैदा होते हैं तो आपके पिता और माँ से आप पैदा नहीं होते जस्ट ब्लू प्रिंट इज गिविन मां और बाप सिर्फ ब्लू देते हैं रूपरेखा देते हैं कि नाक कैसी होगी आंख कैसी होगी बाल का रंग कैसा होगा उम्र कितनी होगी सब रूपरेखा दे देते हैं लेकिन जो जीवन आता है वो शून्य से आता सारा अस्तित्व शून्य से निकलता है और सारा अस्तित्व शून्य में लौट जाता है जब एक वृक्ष गिरता है और नष्ट होता है तो पत्ते जमीन में मिलके फिर मिट्टी हो जाते हैं। वो मिट्टी से आए थे रूपरेखा खो गई बिल्तिन प्रोग्राम था वो समाप्त हो गया सत्तर साल वृक्ष को रहना था वो बात समाप्त हो गई मिट्टी अपनी मिट्टी खींच लेती है पानी अपना पानी वापिस ले लेता है आकाश अपना आकाश मांग लेता है सूर्य अपनी किरणों को वापस उठा लेता है हवाएं अपनी हवाओं को खींच लेती लेकिन वृक्ष कहां गया वो जो जीवन था जिसने इस मिट्टी को इकट्ठा किया था और हवा को बांधा था और जिसने पानी खींचा था आकाश से और सूरज से किरणें ली थी वो जो जीवन था जिसने ये सब संघट किया था ये सारा ऑर्गेनाइजेशन किया था वो जीवन कहां गया वो शून्य से आया था और शून्य में वापिस परमात्मा को शून्य कहने का कारण है। जो भी दिखाई पड़ता है वो तो पदार्थ है जो भी पकड़ में आता है वो पदार्थ है इस सब दिखाई पड़ने वाले और पकड़ने के अतिरिक्त कहीं कोई मूल स्रोत जीवन का चाहिए उसे हम क्या कहें उसे हम कोई भी नाम देंगे तो वो पदार्थ जैसा मालूम पड़ेगा शून्य भर एक शब्द है हमारे पास जो पदार्थ जैसा मालूम नहीं पड़ता इसलिए परमात्मा को शून्य कहा है, है इसीलिए उसे निराकार कहा है सिर्फ शून्य ही निराकार हो सकता है सिर्फ शून्य ही निराकार हो सकता है इसीलिए उसे निर्गुण कहा है सिर्फ शून्य ही निर्गुण हो सकता है इसीलिए उसे सनातन कहा है सदा एक जैसा रहने वाला सिर्फ शून्य ही सदा एक जैसा हो सकता है जैसे ही आकृति आती है बदलाहट आ जाती है जैसे ही गुण आते हैं परिवर्तन आ जाता है जैसे ही रूप आता है जन्म और मृत्यु आ जाती है सिर्फ शून्य ही अजन्मा अमृत हो सकता है ऋषि कहता है शून्य संकेत नहीं हमारा शून्य उसकी सत्ता है विराट जगत उसी से पैदा होता है और उसी में लीन हो जाता शून्य परमात्मा की सत्ता उसका अस्तित्व उसके होने का ढंग इसीलिए वो दिखाई नहीं पड़ता इसीलिए परमात्मा का दर्शन ठीक शब्द नहीं है कहना आंख से तो दिखाई नहीं पड़ेगा कहना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है कोई भी शब्द उपयोग करेंगे तो इंद्रियों का होगा परमात्मा की होती है प्रतीति होती है अनुभूति होती है एक्सपीरियंसिंग दर्शन नहीं कहते हैं शब्द के लिए उपाय नहीं कोई परमात्मा शून्य है इसीलिए तो मौजूद होकर भी मौजूद नहीं मालूम पड़ता सब तरफ होकर भी अनुपस्थित है जगह जगह होकर भी कहीं भी नहीं मालूम पड़ता स्वामी राम निरंतर एक बात कहा करते थे वो कहते थे परम नास्तिक था और उसने दीवार पर लिख छोड़ा था गॉड इो ईश्वर कहीं भी नहीं उसका छोटा बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा स्कूल पढ़ने जाने लगा। अभी नया-नया पढ़ना था तो पूरे लंबे अक्षर नहीं पढ़ पाता था नो काफी बड़ा वो बच्चा पढ़ रहा था दीवाल पे लिखा हुआ गॉड इज नो तो उसने पढ़ा गॉड इज नाउर तोड़ के पढ़ा नोवेयर जो था उसे तोड़ दिया बड़ा लंबा शब्द था उतना लंबा उसकी सामर्थ्य के बाहर था बाप तो बहुत चौंका लिखा था इज़ इज़ पढ़ने वाले ने पढ़ा नाउ थार <laughs> उस दिन से बाप बड़ी मुश्किल में पड़ गया जब भी वो दीवार पर देखता तो उसको भी पढ़ाई में आने लगा गाड इज नाउ हियर एक दफा बात ख्याल में आ जाए तो फिर उसे बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता नो वेयर नाउ हियर भी हो सकता जो कहीं नहीं है वो सब कहीं भी हो सकता जो कहीं नहीं है वो यहीं और अभी भी हो सकता लेकिन उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी है इस प्रेजेंस जस्ट लाइक एब्सेंस। असल में अगर परमात्मा की उपस्थिति भी उपस्थिति जैसी हो तो बहुत वायलेंट हो जाए बहुत हिंसक हो जाए उसे ऐसा ही होना चाहिए कि हमें पता ही ना चले कि वो है नहीं हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं। ख्याल है आपको मैंने सुना है कि एक ईसाई नन, एक ईसाई साध्वी बाइबल में पढ़ते पढ़ते इस ख्याल पर पहुंचे बाइबल में उसने पढ़ा की ईश्वर सब जगह है और हर जगह देखता है वो बड़ी मुश्किल में पड़ी उसे लगा कि वो बाथरूम में भी होता ही होगा वो कपड़े पहन के स्नान करने लगी कहीं नंगा ना देख ले और दूसरी साध्वियों को पता चला उन्होंने कहा तू ये क्या पागल करती है की तू बाथरूम में कपड़े पहन के स्नान करते वहां कोई भी नहीं है उस साधु ने कहा कि नहीं जब से मैंने पढ़ा बाइबल उसमें लिखा है सब जगह वो देख रहा है उसकी आंख हर जगह तो इसलिए मैं कपड़े पहन के नहा लेती लेकिन उस पागल को पता नहीं कि जो बाथरूम के भीतर देख सकता है वो कपड़े के भीतर भी देख सकता ऐसी क्या कठिनाई होगी नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर इम अगर दीवार के भीतर ही घुस जाता है तो कपड़े के भीतर ऐसी कौन सी आती हो? और कपड़े के भीतर जो घुस सकता है दीवाल के भीतर जो घुस सकता है चमड़ी और हड्डी उसको कोई बाधा बनेगी और जो इतना सब कही है क्या वो भीतर भी ना होगा प्राणों में नहीं होगा लेकिन उसकी मौजूदगी बड़ी नॉन वायलेंट है बड़ी अहिंसात्मक है ध्यान रखे मौजूदगी में हिंसा हो जाती है बाप बैठा है तब देखें बेटे की चाल बदल जाती है बाप कमरे में बैठा है बेटा जब निकलता है तो उसकी चाल बदल जाती है क्योंकि बाप की मौजूदगी हिंसात्मक होती है अगर परमात्मा इस तरह मौजूद हो तो जीवन बड़ी मुश्किल में पड़ जाए जीना मुश्किल हो जाए उठना बैठना मुश्किल हो जाए कुछ भी करना मुश्किल हो जाए नहीं आदमी के जीवन के लिए पूरी स्वतंत्रता इसीलिए संभव है कि उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी वो सिर्फ उन्हें ही दिखाई पड़ना शुरू होता है जिन पर तो उसकी मौजूदगी की कोई हिंसा नहीं होती वो सिर्फ उन्हें अनुभव में आना शुरू होता है जो इतने विकार रहित हो गए होते हैं कि अब नग्न हो सकते हैं और प्रकट हो सकते हैं वो सिर्फ उन्हीं के निकट जाहिर होता है जिनके पास छिपाने को कुछ भी नहीं रह जाता इसलिए ऋषि कहते हैं वो सुनिए संकेत नहीं उसकी सत्ता है सच्चा और सिद्ध हुआ योगी योग सन्यासी का मठ सत्य सिद्ध योगो मटा सिद्ध हुआ योग ही संन्यासी का मठ है वही उसका मंदिर वही उसका आवास सिद्ध हुआ योग बड़ी जागरूकता ऋषि के मन में होगी सिर्फ इतना नहीं कहा कि योग उसका मंदिर क्योंकि योग सिर्फ बातों में हो सकता है चर्चा में हो सकता है सिद्धांत में हो सकता है योग का कोई मतलब नहीं योग म्यूजियम में भी हो सकता है यो मुझे आज पता चला। एक मित्र दे ब्रह्म कुमारियों का इसमें लिखा है कि राजयोग का म्यूजियम मुझसे कहकर आप जरूर देखें राजयोग का बिल्कुल म्यूजियम बनाकर रखा अभी योग इतना नहीं मर गया कि म्यूजियम बनाना पड़े म्यूजियम तो मरी हुई चीजों के लिए बनाना पड़ता है बटन रसल के ऊपर कोई व्यक्ति थीसिस लिखना चाहता था तो बटन रसल ने कहा कम से कम मुझे मर तो जाने अन्वेषण काम तो मरने के बाद ही शुरू होना चाहिए अभी तो मैं जिंदा हूं और अभी तुम कैसे थीसिस लिखोगे अभी जिंदा आदमी ना मालूम और क्या क्या कहेगा तुम्हारी थीसिस गड़बड़ हो सकती है तुम थोड़ा वेट करो थोड़ा ठहरो इतने घबरा मत मैं भी मरूंगा ही तुम लिख लेकिन राजयोग के म्यूजियम का क्या मतलब हो सकता योग कोई म्यूजियम की बात है लेकिन हो गई करीब करीब इसलिए ऋषि नहीं कहता कि योग उसका मठ है क्योंकि योग सिद्धांत में हो सकता है चर्चा में हो सकता है, म्यूजियम में हो सकता है, विचार में हो सकता है, दर्शन में हो सकता ऋषि कहता है सिद्ध हुआ योग उसका मठ सिद्ध हुआ योग जब वो अनुभूति बन जाए स्वयं की तभी पतंजलि के शास्त्र में तो लिखा है उस शास्त्र को सिर पर लेकर धोते रहे तो कोई हल नहीं होता उस शास्त्र को कंटस्थ कर लें तो भी कुछ नहीं होता उस शास्त्र पर बड़ी व्याख्याएं कर डालें तो भी कुछ नहीं होता उस शास्त्र के बड़े जानकार बन जाए ऐसा की पतंजलि भी मिल जाए तो डरे तो भी कुछ नहीं होता वो सिद्ध हो योग क्योंकि योग जो है वो वो विचार नहीं है अनुभव है सिद्ध हुआ योग हिम्मत लेकिन ऋषि एक शर्त और लगाता सच्चा और सिद्ध हुआ ट्रू एंड एक्सपीरियंस्ड ये और कठिन शर्त इसका मतलब यह हुआ कि गलत योग भी सिद्ध हो सकता है इसलिए ऋषि एक शर्त और लगाता है कि सत्य और सिद्ध हुआ योग गलत योग भी सिद्ध हो सकता है इस जगत में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका गलत रूप ना हो सके सब चीजों के गलत रूप हो सकते और सही रूप जाने में बड़ा कठिन होता है इसलिए गलत रूप चुनने सदा आसान होते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी का जन्म दिन था, तो वो हीरे का हार कराया। पत्नी तो पागल हो गई लाखों का हार मालूम पड़ता था उसने कहा नसरुद्दीन तुम इतना मुझे प्रेम करते हो, मुझे कभी पता न था नसरुद्दीन ने कहा कि बिना हीरे के हार के कहीं प्रेम का पता चलता <laughs> तो पक्का है यह हार देख पत्नी ने कहा लाखों खर्च हो गए होंगे नसरुद्दीन का हो ही गए तो पत्नी ने कहा कि जब लाखों ही खर्च करने थे तो बेहतर थे खरीदली होती नसरुद्दीन कहा इमिटेशन कार कहीं मिलती है तो हम वही खरीद लाते ये इमिटेशन हार है ये लाखों का दिखता है है नहीं लेकिन कार तो मिलती नहीं कहीं इमिटेशन जो भी चीज इस जगत में हो सकती है उसका इमिटेशन हो सकता है इमिटेशन सस्ता मिलता है और आदमी सस्ते को खरीदने को बड़ा उत्सुक होता है सरलता से मिल जाता है सस्ते योग भी हैं इमिटेशन योग भी है इसलिए का सत्य और सिद्ध हुआ इमिटेशन योग क्या है थोड़ी सी बात समझ लेनी चाहिए सम्मोहन से संबंधित सब योग इमिटेशन योग होते हैं जिससे कि उदाहरण के लिए अभी फ्रांस में एक बहुत योग सम्मोहन विद्या का पारंगत व्यक्ति था इमायल कुए इमाइल कुए सिर्फ लोगों को सम्मोहन से चिकित्सा करता था एक आदमी बीमार है सिर में दर्द है तो कुए कोई दबा नहीं देता था वो सिर्फ उसे लिटा के कहता कि तुमसे दिल पर जाओ और सोचो मन में कि दर्द नहीं और वो दोहराता कि दर्द नहीं वो बाहर से कहता कि दर्द नहीं दर्द झूठ है दर्द नहीं है मरीज मन में सोचता कि दर्द नहीं है दर्द नहीं दर्द नहीं अगर यह भाव गहरा प्रवेश कर जाए तो दर्द मिट जाता है मिट जाने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि निन्यानबे मौकों पर दर्द होता नहीं सिर्फ ख्याल होता है निन्यानवे मौकों पर दर्द होता नहीं सिर्फ ख्याल होता है तो ख्याल से मिट जाता है एक मौके पर दर्द हो भी तो ख्याल विपरीत ख्याल से छिप जाता है। इमायल मुल्ला नसरुद्दीन जैसा आदमी नहीं मिला मगर मैंने सुना है कि एक दूसरे सम्मोहन शास्त्री से मुल्ला नसरुद्दीन की मुलाकात हुई उसने जाके नसरुद्दीन ने कहा था कि मैं बड़ी तकलीफ में पड़ा हुआ मुझे घर में बैठे बैठे सर्दी पकड़ जाती है भले धूप निकली है सब ठीक है अचानक सर्दी पकड़ जाती है। सोचा करे की सिर्फ सूरज की तेज किरणें पड़ रही है सिर्फ गर्म हो रहा नस्तुद्दीन बैठी सात दिन बाद नस्तुद्दीन की पत्नी ने फोन किया कि वहां से आपने क्या कर दिया उनको घर में बैठे बैठे, बैठे लू लग गई लगी जाएगी वो सर्दी भी मन का खेल थी लू भी मन का खेल जो सर्दी लगा सकता है वो लू भी लगा सकता है कौन सी कठिनाई कला तो वही है ट्रिक तो वही आदमी सम्मोहन से झूठे योग सिद्ध कर सकता है अपने मन में सिर्फ भाव कर करके करके कर, कर सकता है वे सच्चे योग नहीं सम्मोहन का भी उपयोग किया जा सकता है सच्चे योग के मार्ग पर और किया जाता है लेकिन बड़ा भिन्न आदमी में जो बीमारियां सम्मोहन से पैदा हुई हैं उनको काट दिया जाता है डिहेप्नोटाइज किया जा सकता है आदमी के भीतर जो रोग सम्मोहन से पैदा हुआ वो सम्मोहन से जरूर काट देने चाहिए लेकिन सम्मोहन से स्वास्थ्य नहीं पैदा करना चाहिए नहीं तो वो झूठा होगा फर्क समझ लें सम्मोहन से पैदा हुई बीमारी है झूठी मन की मानसिक बीमारी है तो मानसिक विचार से उसे तोड़ा जा सकता है लेकिन अगर कोई मानसिक विचार से समझे कि मैं स्वस्थ हूं मैं स्वस्थ हूं तो वो स्वस्थ भी मानसिक विचार होगा वो स्वस्थ हो नहीं पाएगा इसलिए हेपोनोटिज्म का निगेटिव उपयोग हो सकता है योग में होता है नकारात्मक सिर्फ काटने के लिए पुराने बधे हुए सम्मोहन को काटने के लिए उपयोग होता है लेकिन कोई नया सम्मोहन पैदा करने के लिए उपयोग नहीं होता झूठे योग में नया सम्मोहन पैदा करने के लिए उपयोग होता है तो आप बैठ के एक पत्थर की मूर्ति को भगवान मान के अगर सम्मोहन करते रहे करते रहे करते रहे तो मूर्ति भगवान मालूम होने लगी बातचीत भी मूर्ति से हो सकती है चर्चा भी हो सकती है हालांकि और किसी को सुनाई नहीं पड़ेगी सिर्फ आपको ही सुनाई पड़ेगी लेकिन अगर दो चार दिन भी अभ्यास छोड़ दें तो चर्चा बंद हो जाएगी मूर्ति फिर पत्थर मालूम होने लगी वो जो सम्मोहन था आपका प्रोजेक्शन था नहीं पत्थर में भी भगवान खोजा जा सकता है दो ढंग है एक ढंग तो यह मैं पत्थर में भगवान मानू और आरोपित करूं तो निरंतर आरोपण करने से पत्थर में भगवान दिखाई पड़ने लगेंगे वे भगवान मेरे ही कल्पित भगवान है वो सच्चाई योग नहीं।, नहीं मैं पत्थर में भगवान मानू ही नहीं मैं तो सिर्फ अपने भीतर चित्त को विचारों से खाली करूं खाली करूं खाली करूं और वो घड़ी ले आऊं जबकि चित्त बिल्कुल दर्पण की तरह शून्य हो जाए पत्थर सामने होगा भगवान उसमें प्रकट हो जाएंगे लेकिन ये भगवान मेरे कल्पित नहीं होंगे कल्पना करने वाला चित्त और विचार तो मैं छोड़ चुका है, कल्पना करने वाला मन तो मैं हटा चुका है, अब तो वहां पत्थर है और यहां मेरी चेतना तो के मिलन के मन के ही आधार पर मैं अगर निरंतर चिंतन करता रहू मनन करता रहू अध करता रहू की मूर्ति भगवान है भगवान है भगवान ऐसा दोहराता रहू दोता रहू तो एक दिन में वो भ्रांति पैदा कर लूंगा जिस दिन मूर्ति भगवान हो जाएगी पत्थर में भगवान प्रकट होते हैं लेकिन उस आदमी के लिए जिसका मन गिर जाता है और जो मन से ही पत्थर में भगवान प्रकट करता है वो झूठा योग ऋषि तो कहता है सच्चा और सिद्ध हुआ योग अनुभवित हो अनुभव से ठहरा हो जाना हो और फिर भी जरूरी नहीं क्योंकि अनुभव भी काल्पनिक हो सकता है अनुभव भी झूठा हो सकता है अनुभव भी स्वप्नवत हो सकता है इसलिए एक शर्त और लगाई सच्चा सच्चे का ही यही है दो तरह की संभावनाएं हैं हमारी अगर हम मन से सत्य की तरफ चलें, तो जो भी होगा वो सच्चा नहीं झूठा होगा अगर हम मन को छोड़कर चले तो जो भी होगा वो सच्चा होगा सत्य योग का है मन से साधा गया नहीं मन के विसर्जन से पाया गया झूठे योग का है मन से ही साधा गया मन के पार कुछ भी पता नहीं उस आत्म स्वरूप के बिना अमर पद नहीं है और वो जो सच्चा और सिद्ध हुआ योग है उससे मिलने वाला जो अनुभव है अमर पद न तत् स्वरूपम उसे जाने बिना उसे पाए बिना अमरपद नहीं उसे पाए बिना अमृत की कोई उपलब्धि नहीं मृत्यु बनी ही रहेगी इसका अर्थ हुआ जहां तक मन होगा वहां तक मृत्यु होगी मन की सीमा मृत्यु की सीमा है मन और मृत्यु एक ही अस्तित्व के नाम है मन के पार अमृत है मन की सीमा के पार और अमृत को पाए बिना चैन नहीं मिल सकता जन्म जन्म कोटी कोटी जन्म भटक कर भी चैन नहीं मिल सकता क्योंकि जब मृत्यु पीछा कर रही हो निरंतर तो कैसे चैन मिल सकता है मृत्यु गले में हाथ डाले खड़ी हो निरंतर तो कैसे चैन मिल सकता है थोड़ी बहुत देर भुलावा हो सकता है वो दूसरी बात है लेकिन फिर फिर याद आ जाती फिर फिर याद आ जाती मौत फिर फिर घेंद लेती है अमृत को जाने बिना निश्चिंतता नहीं हो सकती जब तक मुझे लगता है कि मिट जाऊंगा मिट सकता हूं तब तक प्राण कब ही रहेंगे एक बहुत कीमती विचारक हुआ पश्चिम सोरेन की गाड़ उसने किताब लिखी है उसमें उसने कहा है कि मैन इज ए ट्रेवलिंग आदमी एक बट वाय मैन इज ए ट्रेवलिंग बिकॉज ऑफ डेथ आदमी क्यों एक कंपन है मृत्यु के कारण मृत्यु चौबीस घंटे सामने खड़ी हो कपेंगे नहीं तो क्या करेंगे अमृत को पाए बिना कंपन नहीं मिटेगा कंपन के मिटे बिना स्वभाव की सरलता निर्दोषता अनुपलब्ध रहेगी ऋषि कहता है उस आत्म स्वरूप के बिना अमर पद नहीं उस आत्म पद को जानना ही पड़ेगा उस आत्म स्वरूप को जानना ही पड़ेगा उसे जानना ही पड़ेगा जो है उस मन को छोड़ना ही पड़ेगा जो भरमाता है भटकाता है स्वप्न जन्माता है आदि ब्रह्म स्व संवित वो जो ब्रह्म है वो जो चैतन्य है हमारे भीतर छिपा हुआ आदि चैतन्य है हमारे भीतर वो स्वसंभित है ये बहुत कीमती विचार है उपनिषदों का स्वसंभित सेल्फ कॉन्सियस यहां हम बैठे बिजली बुझ जाए तो फिर हम एक दूसरे को दिखाई ना पड़ेंगे निश्चित ही क्योंकि एक दूसरे का देखना जो है वो स्व नहीं है पर प्रकाशित है एक प्रकाश पर निर्भर है बिजली जलती है तो मैं आपको देख रहा हूं बिजली बुझ गई तो मैं आपको नहीं देख सकूंगा सूरज है तो मुझे रास्ता दिखाई पड़ रहा है सूरज ढल गया तो मुझे रास्ता दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि रास्ता स्व नहीं है दूसरे से प्रकाशित मुल्ला नसरुद्दीन अपने कमरे में बैठा अमावस की रात है एक मित्र मिलने आया है सांझ थी सूरज ढल रहा था तब आया था तब सब चीजें दिखाई पड़ती थीं फिर गप सप में काफी वक्त निकल गया रात अंधेरी हो गई तो मित्र ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि तुम्हारे बाएं हाथ की तरफ दिया रखा है ऐसा मैंने सांझ को देखा था उसे जला क्यों नहीं लेते मुला ने कहा आर यू अंधेरे में पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेरा बायां हाथ है कौन सा मेरा दाया और अगर अंधेरे में पता चलता है कि कौन सा बायां है और कौन सा दाया तो भीतर कोई शक्ति है जो स्व संवेदित है स्व प्रकाशित है कुछ पता ना चले इतना तो पता चलता है कि मैं हूँ अंधेरे में कुछ पता ना चले इतना तो पता चलता है कि मैं हूँ अपना तो पता चलता है अंधेरे में भी तो इसका मतलब यह हुआ कि अपने होने में जरूर कोई प्रकाश होगा जो अंधेरे में भी दिखाई पड़ता हूं मैं अपने को कोई चेतना होगी इतना तो तय है कि मेरा होना किसी और चीज के आधार से मुझे पता नहीं चलता मेरे ही आधार से पता चलता है लेकिन हम भीतर तो कभी जाकर देखते नहीं कि वहां एक स्व संभित स्व प्रकाशित स्वज्योतिर्मय तत्व मौजूद है और कभी अगर देखें भी तो हम ऐसी उल्टी कोशिश करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं एक रात मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर पकड़ लिया गया दो बजे थे पुलिस वाले ने जोर से धीमे-धीमे उसकी कमर पकड़ ली वो खिड़की में से झांक रहा था उसी का था अंधेरी रात थी लेकिन पुलिस वाले को क्या पता जब पुलिस वाले ने पकड़ा तो मुल्ला ने कहा धीमे धीमे आवाज मत करना कहीं वो जाग ना जाए पूछा कौन जाग ना जाए तुम खुद तो ही तो मुला नसरुद्दीन मालूम पड़ते उसने कहा कि नहीं हूं लेकिन चुप कर क्या रहे हो बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ तो उस तो तो तो बात यह है की तो लोग कहते हैं है नींद में उठ के चलता हूँ तो आई एम जस्ट चेकिंग नहीं तो खिड़की में से देख रहा हूँ की मुला चल तो नहीं रहा लेकिन कोई नहीं चल रहा है बिस्तर पे भी कोई नहीं कोई सो भी नहीं रहा चलने का तो सवाल ही नहीं आधी रात खराब हो गई अभी तक तो चलता हुआ दिखाई नहीं पा लोग कहते हैं सोते में चलता हूं जस्ट चेकिंग कभी कभी जब हम अपने को भी ऐसे खोजने जाते तो ऐसे दरवाजे खिड़की से झांकते अपने ही भी दरवाजे खिड़की से झाकते वहां कोई ना मिलेगा क्योंकि जिसको खोजने गए वो बाहर खड़ा है संबित होने का अर्थ है जिसे हम बाहर से नहीं जान सकते हैं जिसे हमें भीतर से ही जानना पड़ेगा जिसे हम भीतर से जान ही रहे हैं पर न मालूम भूल गए विस्मरण हो गया है यादास्त खो गई है मुला भागा जा रहा है अपने गधे पर बहुत तेजी से सारा गांव चौकन्ना हो गया सड़क लोगों ने रास्ते छोड़ दी लोगों लोगो नेिल्ला के पूछा कि मुल्ला रहे हो हो मुल्ला ने ने कहा कहा मेरा गधा खो गया तो लोगों ठहरो तुम गधे पर सवार उसने कहा अच्छा बताया मैं इतनी तेजी में था कि मैं सारी जमीन खो जाता और पता न चलता कि गधे पर बैठा हुआ मैं तेजी में था इन टू मच हरी और जल्दी में था ठीक किया लोगों जो याद दिला दिया अंखें तो आगे टिकी थी कि गदा है कहा चारों तरफ देख रहा था और नीचे देखने का मौका मैं कहता हूं निश्चित ही ना आता क्योंकि जो चारों तरफ देख रहा है वो नीचे कैसे देखेगा जो बाहर देख रहा है वो भीतर कैसे देखेगा स्वसंभित का अर्थ है कि हमारे भीतर वो जो आदि चेतना है वो जो ओरिजिनल है वो जो सदा से हमारे भीतर है वो हमें भूल गई क्योंकि हम उस पर ही सवार हैं और उसी को खोज रहे तो खोजते रहे ऋषि चिल्ला के कहते हैं कि जरा ठहरो किसे खोजने निकले हो जरा रुको जरा सुनो भी क्योंकि तुम जिसे खोजने निकले हो कहीं उसी पर तो सवार नहीं कहीं तुम वही तो नहीं हो जिसको खोजने निकले हो जो जानते हैं वो कहते हैं कि सीकर इसकी साथ वो जो खोज रहा है उसकी खोज चल रही है इसलिए हो नहीं पाती इसलिए असफलता हो जाती जैन फकीर कहते हैं डोंट सीक इफ यू वांट टू सीक खोज मत अगर खोजना रुक जाओ क्योंकि खोजने में तो दौड़ना पड़ेगा ठहर जाओ और एक दफा देखो तो कि तुम कौन हो तुम किसे खोजने निकले हो कहीं वो तुम्हारे भीतर ही तो दौड़े तो स्वासंवित का अर्थ होता है जिसे जानने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत ना पड़ेगी और जिसे पहचानने के लिए किसी से पूछना ना पड़ेगा जिसके होने में ही जिसकी पहचान छिपी है जिसके होने में ही जिसका प्रकाश छिपा है जो अपने से ही प्रकाशित है दूसरे किसी प्रकाश की कोई भी जरूरत नहीं अजबा गायत्री है विकार मुक्ति थे गायत्री तो हम सब जानते हैं कि क्या है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 और अचेतन में चलने लगेगा राम राम आपको भी पता ना चलेगा कि चल रहा है और चलता रहेगा फिर वहां से भी गिरा दिया जाने की विधिया है और तब वो अजबा गिर जाता है फिर वहां राम राम भी नहीं चलता फिर राम का भाव ही रह जाता है जस्ट क्लाउडी एक बादल की तरह छा जाता है पहाड़ पर कभी बादल बैठ जाता है धुआं धुआ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 मन का निरोध मन से मुक्ति मन के बाहर हो जाना 24 घंटे उनके कंधे पर है। आपने एक शब्द सुना होगा खाना बदोस ये बहुत बढ़िया शब्द है इसका मतलब होता है जिनका मकान अपने कंधे पर है खाना बदोष खाना का मतलब होता है मकान दवा खाना खाना यानी मकान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 की, मन के पार कैसे जाऊं? क्योंकि मन मनातीत है सत्य मन के पार कैसे जाऊं? क्योंकि मन मनाती है अमृत, मन मन के पार कैसे जाऊं? क्योंकि है प्रभु जाया जा सकता है ध्यान उसका मार्ग है आज इतना ही फिर हम अब ध्यान में लगे चलें मन के पार पांच मिनट तीव्र श्वास ले लेंगे ताकि शक्ति जग जाए दूर-दूर फैल जाएं। जो लोग तेजी से करते हो वो करीब हो जिन्हें धीमे दिखाई पड़ सकू क्योंकि नजर मुझ पर रखे जब आप पूरी ताकत में आ जाएंगे तब मैं अपने हाथ हिलाना शुरू करूंगा उसके साथ अपनी ताकत को बढ़ाए चले जाए और जब मैं ऊपर हाथ ले जाऊं तब अपनी पूरी शक्ति लगा दें और जब मुझे लगेगा कि आप अपनी पूरी शक्ति में हैं और वो वातावरण पैदा हो गया जहां प्रभु को निमंत्रित किया जा सकता तो मैं हाथ ऊपर से उल्टे करके नीचे लाऊंगा तब आप बिल्कुल पागल हो जाए अनेक मित्रों को शक्तिपात का कल अनुभव हुआ है कोई भी वंचित नहीं रहेगा अगर आप अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे तो वह अनुभव होना सुनिश्चित है पहले पांच मिनट गहरी सांस ले लें फिर हंकार शुरू करें, ताकि चोट ठीक से पड़े